विनय पत्रिका लक्ष्मण स्तुति दंडक लाल लाल लखन हित हो जन सुमरे संकटहारी सकल सुंगल पालक कृपालु अपने पन के धरनी धर नहार भंजन भुवन भार अवतार सहसी सहसफलन के सत्य संध सत्य व्रत परम धरम रत, निर्मल करम वचन मन के रूप के निधान धनुण त्रिनकटि तृणकटिमीर विदित जितैया बड़े उनके रन के सेवक सुखदायक सबल सबलायक मा गायक जानक नाथ गुण गन के भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे चातक चतुर राम श्याम घन के बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस धनी धन तुलसी से निधान के हे प्यारे लखनलाल जी तुम भक्तों का हित करने वाले हो स्मरण करते ही तुम संकट हर लेते हो सब प्रकार के सुंदर कल्याण करने वाले अपने को पालने वाले और दीनों पर कृपा करने वाले हो, पृथ्वी को धारण करने वाले संसार का भार दूर करने वाले बड़े साहसी और शेष के अवतार हो अपने प्रण और व्रत को सत्य करने वाले धर्म के परम प्रेमी तथा निर्मल मन वचन और कर्म वाले हो तुम सुंदरता के भंडार हो हाथों में धनुष बाढ़ धारण किए और कमर में तरकस कसे हुए हो तुम विश्व विश्वविख्यात महान वीर हो और बड़े बड़े संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले हो तुम सेवकों को सुख देने वाले महाबली सब प्रकार से योग्य और जानकी नारी राम की गुणावली के गाने वाले हो तुम भरत जी के प्यारे सुमित्रा और सीता जी के दुलारे तथा राम रूपी श्याम मेघ के चतुर चातक उर्मिला जी के पति प्रेम से सहज ही में मिलने वाले और तुलसी सरीखे रंग को राम भक्ति रूपी धन देने में बड़े भारी धनी हो जय तिल्मणानंत भगवंत भूधर भुजग राज भो भार हर प्रलय पावक महाज्वामन समन संतापल समर समरथ सुमेत्र सुवन शत्रुसूदन राम भरत भधो चारुचंपकन वसन भूषण धरण दिव्यतर भव्य लावण्य सिंधो जयति गाधेय गौतम जनक सुखजनक विश्वकंटकुटिलकोटिहंता वचन चयतुरी परसुधर सर्गर्भहर सर्वदा राम भद्रागंता जयति सीते सरस विषयरस निरस निरुपाधी धुर्धारी विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम जलद नाद मरदन महावीर भारी जयति संग्राम सागर भयंकर तरण राम भयंकरण से उर्मिलाय भयं भवन दास तुलसी दोष धवन हेतु लक्ष्मण जी की जय हो जो अनंत छह प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पराज शेषनाग के अवतार सारे संसार के स्वामी पृथ्वी के भार को दूर करने वाले प्रणयकाल के समय अग्नि की भयंकर ज्वालाएं उगलने वाले जगत के संताप को नाश करने वाले और अपनी लीला से ही अवतार धारण करने वाले हैं दशरथ पुत्र श्री लक्ष्मण जी की जय हो जो संग्राम में सर्वशक्तिमान सुमित्रा जी के पुत्र शत्रुओं का नाश करने वाले और श्री राम जी तथा भरत जी के प्यारे भाई हैं जिनके सुंदर शरीर का रंग चंपा के फूल के समान है जो अत्यंत दिव्य एवं भव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं और सौंदर्य के महान समुद्र हैं विश्वामित्र गौतम और जनक को सुख उत्पन्न करने वाले संसार के लिए करोड़ों कांट के समान कोटिल राक्षसों के मारने वाले चतुराई की बहुत सी बातों से ही परशुराम जी का गर्व हरने वाले और सदा से राम जी के पीछे पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी की जय हो सीतापति श्री सी राम जी की सेवा में परम अनुरागी विषय रस के विरागी कपट रहित होकर श्री राम सेवारूपी धर्म की धुरी को धारण करने वाले अनंत बल के आदि स्थान सिंह के समान पराक्रम वाले मेघनाथ का मर्दन करने वाले अत्यंत महावीर लक्ष्मण जी की जय हो भयानक संग्राम रूपी समुद्र को अनायास ही पार कर जाने वाले श्री राम जी के हित के लिए अपनी सुंदर भुजाओं का पुल बनाने वाली उर्मिला जी के पति कल्याण तथा मंगल के स्थान और तुलसीदास के पापों के नाश करने में मुख्य कारण ऐसे एस ऐसे लक्ष्मण जी कोई जय हो जय हो